नमस्कार आप संटी पॉइंट फोर 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें करते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से सीमा शर्मा जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में एंड जी जी सीमा जी, कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूं जी जी जी और मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज़ से हमारे सभी श्रोता पहली बार रूबरू हो रहे हैं आप अपने बारे में बताइए जरूर जैसा कि भाई ने बताया मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं 11 साल से आईटी फील्ड में काम करती हूं एज अ सीनियर मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और करेंटली मैं एक यू एस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ Currently I live with my husband who is the sales and marketing manager for a German construction company and my mother who is a retired government uh, school teacher so that's a little bit about me. जी बहुत अच्छी बात है अपने बारे में बताया और मैं चाहूंगा कि आप अपने माता-पिता के बारे में भी कुछ बातें बताइए। I'm um, sure मेरी माताजी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल uh, टीचर हैं और uh, मेरे पिताजी uh, स्वर्गीय मोहन प्रकाश शर्मा क्लास वन गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ बट ही नो मोर विद अस लॉस्ट फाइव इयर्स बैक जी जी uh, सीमा जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपने करियर को लेकर काफी जो है चिंता करते हैं कभी कभी हम लोग दसवीं बारहवीं में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो सोचते रहते हैं तो आप अपने इस आईटी फील्ड में आपका आने का कैसे हुआ उसके बारे में कुछ बातें बताइए मैं शुरू से ही साइंस की स्टूडेंट रही हूँ जिसकी वजह से मैंने अपनी बैचलर्स बी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बिकॉज ऑफ द रैंक आई अकॉर्डन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बट आई वॉज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आफ्टर ग्रेजुएशन जस्ट टू परस्यू माय पैशन एंड टू फिल दिस गैप आई वेंट टू कैनाडा फॉर हायर स्टडीज इन आई उसके बाद वहीं से आई गॉट हायर बाईड फॉर्म एज एन आई टी एना इस तरह बताया अपने करियर के बारे में आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर आपको सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई टी फील्ड में वो भी चाहते हैं कि कुछ करना तो क्या आई टी फील्ड में एंट्री करने के लिए या अच्छा करियर बनाने के लिए किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए या किस तरह से एंट्री वो कर सकते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया आप जरूर हमारे युवा साथियों को बताइए जरूर सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप साइंस और मैथ्स uh, फिजिक्स एंड मैथ्स जरूर रखें अपने एलेवें ट्वेल्थ में uh, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू बी या फिर बी सी आजकल तो बहुत ही सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आई टी फील्ड में घुसने के लिए और मेरा मेरी राय ये रहेगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट न इन अ सर्टिफिकेशन इन अ कोर्स विच गिवज यू अर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिकॉज यही मैटर करती है आई टी फील्ड में किसी जॉब के लिए सो दिस इज वट आई वुड रिकमेंड आई नो नॉट एवरीबडी कैन गेट इन टू टॉप ए स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग But they uh, uh, they should not lose hope if they don't get into such colleges, because there are lot of opportunities available for people लूज होट इन टू सचेटी और इंस्टीट्यूट शीमा जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि वर्तमान समय में अभी जो करंट सिनारो में है किस तरह से हम लोग जैसे नेटवर्किंग है या फिर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे भी पार्ट है आई टी सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा जो करंट जॉब्स हैं किस फील्ड uh, में किस सेक्टर में है आईटी के अंदर आईटी में क्लाउड uh, uh, के ऊपर बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं क्लाउड इंजीनियरिंग हो गया क्लाउड सिक्योरिटी हो गया बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज मूविंग टू क्लाउड एंड दैट्स फ्यूचर पहले सब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 ये क्लाउड इंजीनियरिंग या क्लाउड ये जो शब्द आपने यूज किया ये एक्चुअली में है क्या चीज़ किस तरह से काम होता है एक सिंपल भाषा में हमारे सभी श्रोताओं को अगर समझ में आ जाए तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे एक आम आदमी के लिए एक आम इंसान इसको समझ पाए सबसे जो एज ए यूजर जो हम चीज़ यूज करते हैं जब भी हम कुछ भी स्टोर जैसे आज हम लैपटॉप पे स्टोर करके अगर मैं गूगल ड्राइव पर जाके स्टोर करती हूँ क्लाउड सर्विस टू स्टोर माई डेटा ऐसी पूरी IT team टीम चाहिए होती है ये आ, आ, मैं, मैं, अगर मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सकती हूँ तो मैं यही बताऊंगी की this is what cloud services are all about। मैं जितना समझा हूँ उस इस हिसाब से अगर आपके पास कोई data है ज्यादा data है तो उसको आप कंप्यूटर या फिर अपने की आप में रखते हुए, में क्लाउड रख सकते हैं ऐसा स्पेस है <laughs> जो भी बहुत सारी कंपनी करती हैं लाइक गूगल हो गई एमेजोन हो गई माइक्रोसॉफ्ट uh, है many, many और इन सर्विस <laughs> को सपोर्ट like तो करते हो या किसी क्लाइंट को सपोर्ट करते हो गूगलर मैं गूगल हूँ <laughs> right? तो तो अब उन सर्विसेज को ऑन रखने के लिए उन सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए उस उन सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए उन्हें एक बिग आईटी टीम चाहिए होती है राइट hmm. right? hmm. तो वो आईटी टीम जो है उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स है उस, उनके लिए जॉब रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ती चली जा रही है और फ्यूचर uh, यही हैिजिकल ना होके अब सब कुछ क्लाउड में रहेगा कि मैं अपने आई डोंट स्पेंड मनी इन यू नो कीपिंग बिग सर्वर्स इन डेटा स्टोरेज इन माई फैसिलिटी Because it costs a lot, I would rather store it on um, somebody else's uh, virtual space that they are providing to me in a very reduced cost. So, ये हुआ. जैसे अगर आपको कुछ भी अपने आपका जैसे मधुबन में हैं, आपने servers होंगे, आपने बड़ा rack space बना रखा होगा. उसके लिए आपको space चाहिए, आपको equipment चाहिए. तो you spend a lot. अब ये सब ना करते हुए, you what you can do is you can store everything on a cloud. ऑनलाइन कहीं आप स्पेस में स्टोर करेंगे इससे आपकी जगह भी बचेगी और बारे में क्लाउड इंजीनियरिंग के बारे में और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हम सभी को एक सपोर्ट मिल जाता है और कम में और ज्यादा डाटा जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने पिताजी को याद किया और पाँच साल पहले वो आपसे बिछड़ गए लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर रेडियो के माध्यम से आप अपने पिताजी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो कौन सा गाना अभी आपको अपने पिताजी के लिए याद आ रहा है काफी इमोशनल डेडिकेशन हो जाएगी uh, <laughs> वो जहाँ भी हैं अब तक तो जरूर उन्होंने दूसरा शरीर ले लिया होगा तो जहां sure वो जहाँ भी हैं खुश होंगे तू uh, so, um, uh, um, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आप अपने पिताजी को अभी भी मिस करते हैं और उनके द्वारा बहुत सारी चीजें आपको मिली है और बहुत बड़े इंस्परेशन रहे आपके लिए तो उनके लिए आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो बताया चलिए अभी सुनते हैं आपके पिताजी के लिए खूबसूरत गाना रेडियो मधुबन की ओर से आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो कर आते रहो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 जाएंगे जहां से हम चले जाए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 नमस्कार मैं हूं हेमलता आपकी पार्श्व गायिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति एक भारों से नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सीमा जी हमारे साथ है फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं और आईटी सेक्टर में बहुत समय से काम कर रहे हैं और एक अच्छे पोजीशन पे हैं और वो बिल्कुल सर्विसेज दे रही हैं आईटी सेक्टर में और मैं चाहूंगा कि अब सीमा जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और जैसे कि हम लोग बातें करते हैं काफ़ी लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है कई बार हमारे वर्कप्लेस में हम लोग लोगों से मिलकर इंस्पायर होते हैं कई बार हम अपने घरवालों से मिलकर इंस्पायर होते हैं या फिर कुछ चीज़ें हम पढ़कर भी इंस्पायर होते हैं उन लोगों की कहानियों को पढ़कर भी हमें मोटिवेशन मिलता है तो ऐसे कौन लोग हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते मोटिवेट करते हैं उनके बारे में बताइए पहले स्टार्ट करते हैं फैमिली से लाइक लाइक यू सेड कि घर में भी कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं तो करेंटली आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माय माय लाइफ मदर इंस्पिशन शी इज गोन थ्रू सो मच ऑफ हार्डशिप उन्होंने इतने चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में एंड शी हैज़ कम आउट ऑफ दो चैलेंजेस लाइक अ फाइटर एंड अ विनर तो मेरे लिए उनको uh, देख बड़े होना और उनको हर आज भी शी सेवेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड एंड शी है acute bronchitis so 70% of her lungs are not functioning with 30% of lungs uh she live her life like a normal human being and is able to perform all daily tasks with the same kind of uh, uh zeal and um, um and uh, uh what do you say enthusiasm like a regular normal person would do so she would never make जो उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सक्यूज ना बना के उनको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज करेंगे सारे लोग होते हैं तो uh, एक मेरे जब मैं कैनेडा में काम करती थी तो एक uh, uh, डायरेक्टर होते थे आई टी में ही इंस्पिशन बिकॉज ही हेल्प मी वैन आई नीडेड एंड आई सेन आई रिटर्न तो उनका एक uh, एक फ्रेज है जो मुझे हमेशा याद रहेगा जिंदगी में और जैसे मैं अप्लाई भी करती हूँ उन्होंने तो कहा कि यू डोंट हैडी इन योर लाइफ दैट नीड्स योर हेल्प नेक्स्ट अब जब भी मैं किसी को देखती हूँ कि किसी को मेरी हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज डेयर टू हेल्प हिम Robert Clarkson, "Don't Sweat the Small Stuff" um, has been a big, like it's a very small book, but very, very effective book. uh it changes your outlook toward life and the other uh book that i that actually um changed me awaken me as a person was uh ekhart toles uh, awakening uh, is the book these two authors have been biggest inspiration और इन सब को अगर इन सब के ऊपर जो है एंड एज वी ऑल नो आई थिंक सिस्टर शिवानी इज द ट्रू इंस्पिरेशन वी हैव इन टुडेज़ वर्ल्ड एंड बेसिकलीफाइंगेटेड इन लाइफ किसी भी मुश्किल चीज को कैसे आसानी से फेस करना और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना वो जो आर्ट है शी स्टॉट ऑलो the mankind and she's worked as an evangelistic wordota evangelist uh, in this field of specialty um and she's he, helped people come out of their you know um pain and uh, um and and the and the depression that they've been going through so i think she's done a commendable job in uplifting uh, mankind so i think she's also a true inspiration um that i i really follow mm -hmm. and admire सीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमारे जीवन में परिवार से वर्कप्लेस में और साथ ही साथ किताबें और जिन लोगों को हम लोग सुनते हैं उनसे कैसे मोटिवेशन मिलता है कैसे वो चीज़ें हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ले आता है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरपूर करते हैं और हमें जीने में खुशी प्रदान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और अपने मम्मी से आपको इंप्रेशन मिलता है बहुत अच्छी बात आपने बताया इसके साथ में शिवानी दीदी से भी आपको जो है इनके टॉक्स जब आप सुनते हैं तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपको और साथ ही साथ जिन लेखकों के बारे में आपने बताया किताब पढ़ने के बाद भी हमें मोटिवेशन मिलता है और आज के समय मुझे लगता है आपके आई सेक्टर वालों ने किताब पढ़ने की जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं हमारे युवा साथियों का तो सभी चीज़ें जो है आज मोबाइल में लोग पढ़ना शुरू कर दिया देखना शुरू कर दिया तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग इंस्प्रेशन के साथ साथ हम अपने जीवन में कई बार कुछ जगह पे जाते हैं घूमना होता है टूरिज्म करते हैं हमें बहुत खुशी होती है जब भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं जाना है तो बड़ा खुशी होती है और वहाँ पर जाके आने में वो जो खुशी हम लोग ले आते हैं तो ऐसे हमारे जीवन में यात्राएं भी बहुत हम लोग करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी यात्रा के बारे में कुछ बातें बताइए इंडिया और अब्रॉड में कौन कौन सी जगह पे आप गए हैं और वहाँ की कुछ अच्छी चीजें हमारे श्रोताओं को जरूर शेयर कीजिए जरूर फॉर एजुकेशन एंड फॉर वर्क एंड ट्रेवल्ड इन डिफरेंट पार्ट साउथ अमेरिका यूरोप एशिया so i've traveled to a lot of uh, countries and every country i think has its own strengths and it has its own weaknesses um, for example india has spirituality and sense of belongingness you get this warmth feeling of warmth like people really care for you in india you're like your own however in western countries uh, its strength is open mindedness and sense of equality right people don't judge you uh, that easily So it's very interesting to um see and experience different cultures in the world and there's so much to learn from every culture and the interesting fact is that every country that I visit I make sure I visit the Brahma Kumaris center over there. So, country, to main jitni bhi country mein Germany gayi hu agar main America gayi hu Canada gayi hu ya fir South America Costa Rica tak main I have been to the Brahma Kumaris center. And amazingly every center that I visit I feel they are just part of one big family. and i experience the same kind of warmth and love no matter where i go so it's just amazing to see our own family members um you know spread around different part of the world i want to visit more and more countries because I, i i'm a traveler by heart and i want to visit more and more countries so that i can see or um, um centers and home in different part of the world so that's what i that's what i uh, like and i've uh, learned from my travel इंडिया में कहाँ पर आपने घूमे हैं किस किस जगह पे इंडिया में मैंने अपना अपना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी डाउन साउथ सब आ, कवर किया हुआ है ईस्ट में सिक्किम वेस्ट में माउंट आबू तो मैं जाती रहती हूँ साल में एक दो बारी तो चली जाती हूँ फिर मुंबई हो गया चेन्नई बैंगलोर गोवा आई थिंक दिस इज बडाई कानपुर लखनऊ आई थिंक ऑलमोस्ट हर पाँच किलोमीटर में आ, आपकी भाषा चेंज होती है hmm. आ, लोगों का आ, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है बट सेम यू गो इन द वर्ल्ड मुझे समुद्र आ, समुद्री इलाके ज्यादा पसंद है सो आई फील जैसे गोवा में आई फील लाइक इट्स अ वेरी फ्री स्पिरिटेड प्लेस उसमें आपको जैसे हमारा डेली जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत लैंडलॉर्कड है प्लस बिकॉज यहाँ पे um, um, ऑफिसज इतने सारे हैं एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई इवन द पॉपुलेशन इज वेरी हाई सो यू फील द स्ट्रेस पॉपुलेशन इतनी हाई है और मे बी एनी माउंटेन बीन टू मैनी जैसे जैसे जैसे जैसे आबादी कम होते चली जाती है या टॉप पे चले जाते हैं समुद्र के पास जाते हैं यू फील डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इंड द एर्जी सो प्योर एंड पॉजिटिव दैट्स Traveler and and and I I I love to uh, travel. So uh, तो हाँ, तो always plan a trip and I, you know just pack my my bags and go with <laughs> चलिए आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है और आप दिल से उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं और खास करके समुद्री इलाका और पहाड़ी के ऊँची जगह पर आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी को आप फील करते हैं तो उन इलाकों में ज्यादा आप पसंद करते हैं घूमना तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा की जैसे की घूमने का शौक है तो फिर कुछ संगीत के साथ भी आपका अच्छा समन्वय रहा होगा संगीत में कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बहुत पसंद करता है आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनके बारे में कुछ बातें बताइए मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग जो रहा है एंड वेरी इंस्पिरेशनल इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और जो भी है, उसको एक्सेप्ट करना है हर चीज़ में, जैसे कि हमें ज्ञान में सिखाया जाता है की हर चीज में कल्याण समाया है तो मुझे लगता है मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया सो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी कहीं ना कहीं ये गीत उनके दिल तक पहुँच रहा होगा तो चलिए सुनते हैं इस गीत को आप सुन रहे हैं रेडोमोल वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात हमारे साथ आज के खास मेहमान शीमा शर्मा जी हैं। मैं जिंदगी का साथ निभा गया फिक्र को धुएं तुम्हें मयुड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में मयूड़ा बर्बादियों का सौद मनाना फजूल था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 ज़िंदगी का साथ निभाता चला चला गया गया हर फिक्र को में उड़ाता आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत का आपने आनंद उठाया है जाते जाते सीमा शर्मा जी मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स के लिए या अभी इस वक्त जो राजस्थान गुजरात और पूरे देश विदेश में आपको जो सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हाँ मेरे दो फेवरेट मैसेज हैं। एक है योर रिएक्शन टू सिचुएशंस रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट आप जैसे एक सिचुएशन को पे रिस्पॉन्ड करते हैं रिएक्ट करते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है सोचिए समझिए और सोच समझ के हर सिचुएशन को फेस कीजिए और मेरी ये राय रहेगी Uh, the other message that I have, which is दर मैसेज इज आई थिंक द मोटिव ऑफ माई लाइफ सफलता मेरा जन्म से अधिकार है और ये होना ही है कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना ही है succeed in in a given situation, I always uh, reinforce the fact, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है मुझे नहीं मिलेगी सफलता और किसको मिलेगी हर चीज में कल्याण समाया हुआ है ये नहीं तो कुछ कुछ और और सही अच्छा ही ही होगा जी जी सीमा बहुत अच्छी बात आपने बताया। मैसेज को मैसेज आपने बताया ये दो मैसेजेस आपने कोर्ट किए श्रोताओं के लिए एक तो आपने कहा कि जो भी सिचुएशन आता है उसको थोड़ा सा आप सोचिए समझिए और ठंडे दिमाग से उस पर मंथन करके आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और दूसरा आपने कहा कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है अगर आपको याद रहती है तो आप अपने कार्य में निश्चित रूप से अच्छा काम करते हैं और आपको सफलता भी मिल जाती है किसी कारणवश अगर नहीं मिलता है तो तीसरा जो टूल है वो आप यूज़ करते हैं जिसमें गीता का शब्द आपने यूज किया जो भी होगा अच्छा ही होगा सब हर आ, समय जो है हर चीज में हर कार्य में कल्याण समाय हुआ जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है तो ये चीजें आपने बताई बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके एंड थैंक यू सो मच विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यूप शांति चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जू जमीप उतरे तारे हैं सब से पहलेन पे ही भगवान की नजरे पड़ी सब से पहलेन पेही भगवान की नजरे पड़ी मेरी आशाओ के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी जाने कितनी बान कितनी बान कितनी बार, जन्नत ये उतारे हैं ये फरिश्त जो पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे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 ये फरे जो समेत उतरे तारे